दक्षिण-उत्तर प्रश्नोत्तर मारा, शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा श्रुतियों में जो आख्यायिकाएँ कही हैं उनमें याज्ञवल्क गार्गी मैत्रेयी नचकेता सत्यकाम आदि पात्रों का वर्णन आया है क्या वे काल्पनिक हैं यदि उन्हें काल्पनिक नहीं माने और आख्यायिकाओं को ही घटनाओं को सत्य माने तो वेद के अनादित्व का खंडन होता है इसका क्या उपाय है समाधान है समाधान कल्पित तो सारा संसार है उसमें यदि कोई पात्र कल्पित हो तो क्या आश्चर्य है वस्तुतः वेद में जो आख्यायिकाएं हैं उनकी घटनाएं घटी अथवा नहीं घटी श्रुति का इसमें कोई तात्पर्य नहीं है तात्पर्य तो विषय को स्पष्ट करने में है अब कोई शंका करे कि मात्र विषय ही समझा देते आख्यायिका कहने की क्या आवश्यकता थी पर यह शंका ठीक नहीं है कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कथानक के माध्यम से व्यक्ति के अंदर झट से प्रवेश कर जाती है और उसके बिना नीरस मालूम पड़ती है यदि उन घटनाओं को काल्पनिक न मानकर सत्य माने तो भी वेद के अनादित्व का खंडन नहीं होता वेद सर्वज्ञ है वह भूत भविष्य तथा वर्तमान सबको जानता है वह भविष्य में होने वाली घटना को भी कह सकता है इसलिए उपनिषदों में जो आख्यायिकाएँ सुनने को मिलती है वे वेद ने पहले से ही कह दी है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए योग वाशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम जी को बताते हैं कि द्वापर में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश इस प्रकार करेंगे इस प्रकार वाल्मीकि जी ने रामायण पहले ही लिख दिया और राम जी ने चरित बाद में किया जिज्ञासा आगम शास्त्र में प्रतिदिन सामरस्य मुक्ति और वेदांत प्रतिपादित मुक्ति में क्या अंतर है समाधान वस्तुतः तो कोई अंतर नहीं है पर सिद्धांत प्रतिपादन की प्रक्रिया में कुछ अंतर लगता है आगम शास्त्र के अनुसार मुक्ति दशा में शिव के साथ शक्ति का साम सामरस्य रहता है यहाँ पर न शिव का अभाव होता है न शक्ति का पर शक्ति को शिव से अलग करके नहीं देख सकते शिव और शक्ति अभेद रूप में रहते हैं जबकि वेदांत के अनुसार मुक्ति दशा में एक निर्विशेष ब्रह्म ही रहता है यहाँ पर इस प्रकार से शक्ति की कोई चर्चा नहीं है आगम के अनुसार भी इस दशा में शक्ति का शिव से कोई भेद न होने के कारण तत्व एक ही रहता है जिज्ञासा श्रुति किसे कहते हैं श्रुति और उपनिषद में क्या अंतर है समाधान श्रुतिर्वेद वेद का ही नाम श्रुति है उसे श्रुति इसलिए कहा जाता है कि वह परंपरा से सुना ही जाता है उसका नया निर्माण नहीं होता श्रुयत एवं न क्रियते इति श्रुति श्रुति व्यापक है उसमें ब्राह्मण भाग भी आता है मंत्र भाग भी आता है आरण्यक तथा उपनिषद भी आता है उपनिषद श्रुति का सिरो भाग है श्रुति के दो विषय हैं धर्म और ब्रह्म उपनिषद का विषय है जीव तथा ब्रह्म की एकता को समझाना जिज्ञासा आप कहते हैं शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए शास्त्र किसे माने समाधान ऐसा केवल मैं ही नहीं कहता हूँ महापुरुष भी कहते आए हैं तस्मात शास्त्रम प्रमाणम दे कार्य कारिय व्यवस्थित हो गीता किस कर्म को करें किसको को न करें इसमें प्रमाण शास्त्र ही है शास्त्र कहते हैं शासनाथ शास्त्रम जो आदेश दे उसका नाम शास्त्र है वस्तु प्रतिपादन करने वाले को भी शास्त्र कहते हैं जो वस्तु के स्वरूप का कथन करे उसे भी शास्त्र कहते हैं विधि निषेधात्मक कथन करने वाले को भी शास्त्र कहते हैं जो आत्मस्वरूप का वर्णन करे उसे भी शास्त्र कहते हैं इस प्रकार शास्त्र शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है जैसे श्रुति स्मृति पुराण स्रोत सूत्र कल्पसूत्र धर्मसूत्र और गृहसूत्र इत्यादि बहुत से शास्त्र हैं पर सब शास्त्र सब के लिए नहीं होते